शिव पुराण विद्य संहिता जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी ओम अभोरेभ्य अथ घोरेभ्यो घोरतरेभ्य सर्वे भ्या, सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते स्तु रुद्रूपे ओं तत्पुरुषा विदमहे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्र ओम ईशान ब्रह्माधिपति ब्रह्मा में का इतने धीमे स्वर तनोरुद्रचोदयाचारण करें कि उसे दूसरा कोई सुन न सके ऐसे जब को उपांशु कहते हैं उपांशु जब ही करना चाहिए नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक दस हजार पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है कलश से किया हुआ स्नान मंत्र की दीक्षा मातृकाओं का न्यास सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सब को उत्तम माना गया है द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्तर उच्चारण का ही विधान है अर्थात वे भी शिवाय नम का ही जप करें कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें पंचाक्षर मंत्र का पाँच करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है एक दो तीन अथवा चार करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक एक एक लाख जप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए यदि एक हजार दिनों में प्रतिदिन एक सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का दस लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक हजार आठ बार गायत्री का जप करे ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है ऐसा जानना चाहिए अन्यन्या जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम ओंकार इस मंत्र का प्रतिदिन एक सहस्र जप करना चाहिए ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है